Namam Vishnu padaya Krishna peshtaya bhutale Shrimate bhakti vedanta swami etinamine Namaste sar Gauravali gauravani pracharine Nirvishesh shunyavadi pascha des Krishna chaitanya prabhu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 Om namo bhagavate vāsudevāyā. Om namo bhagavate vāsudevāyā. Om Param pradhanam purusham mahantam. Kalam kavim vimtri vrita m lo k pālam kapilam prapardya Asma, bipritšet, japatim, pražana, toja, vatirna, lauta, apta, kamaha, pari, bražeta, शरीरस्य त्वं हृदयं जन विशो कह परमेश्वर प्रधान प्रकृति स्वरूप पुरुषस्य अधिष्ठाता पुरुष महांतम स्वरूप इन सब में छोफ पैदा करने वाला काल, कवी, ज्याता, शाक्षी, त्री व्रिता, तिन प्रकार का अहमकार, लोक पाला, लोक और लोकों का पालन करने वाला, आत्मान भुत्या, अपनी चिछक्ती के अन्भु से, Anugata prapancha, prapancha ko aapne mei leen kar lene waale. Svachandh sakti, jinnki saktiaan unke ikshja ke aadheen hain. Kapila, bhagvan kapil devki, prapadye saran grahan तो श्री भगवान कपिल देव से एकांत में करदम जी बात कर रहे हैं वे जानते हैं कि उनका पुत्र सक्षात परमेश्वर है तो भगवान के ऐश्वर्य आदि का वर्णन करते हुए शरण ग्रहण कर रहे हैं Param, Pradhanam, Purusham, Mahantam, Kalam, Tri Vritam, Lokapalam, Atman, Bhutyan, Gata, Prapancham, Svachand, Sakthim, Kapilam, Prapadde. <coughs> Kapilam, Prapadde, mei Kapilnamak, Bhagawan ki saran grahna karta, mei saran mei भगवान के ऐश्वर्य आदि का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं किसकी शरण ग्रहण कर रहे हैं आप परम कपिलम प्रपद्य परम का अर्थ है परमेश्वरम भगवत के प्रथम श्लोक में शिरप सुधर स्वामी ने सत्यम परम धीमहि की व्याख्या करते हुए परम शब्द का अर्थ लिखते हैं परमेश्वरम परम ईश्वर सुप्रिम कंट्रोलर इस्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर जो समर्थ है और जितने भी जीव हैं, देवतादी सब सब कृष्ण के अधीन है परम नियंता है स्री कृष्ण परम सब्द से ही या सिध्व व्याव सबसे स्रेष्ट हैं, सब के स्व सबको अपने बस में रखते हैं तो परम परमेश्वरम आप परम ईश्वर हैं परम नियंता हैं अतः मैं आपकी शरण ले रहा तत्रहेतु कैसे जानते हैं कि भगवान परम ईश्वर हैं क्योंकि स्वछंद शक्ति जितनी भी शक्तियां हैं जैसे बहिरंगा माया शक्ति है या स्वरूप शक्ति और बहिरंगा माया शक्ति के भीतर भी अनेक शक्तियां अवानतरीत होती हैं जैसे सत गुण रजोगुण तमोगुण और इन तीनों के ट्रांजैक्शन से मिलने से अनंत अनंत वस्तुएं उत्पन्न हो रही इस में हम थोड़ा हुआ है इस संसार में हम लोगों का थोड़ा सा अनुभव है ये सब शक्तियां हैं वास्तव में और इसके अलावा उच्चतर लोक हैं देवताओं का धाम है सब कुछ Däitjioon ka, nagaon ka اور is bramhande ke alavah aise ananta anant bramhande ja sab bhaegvane ka vikar hain, transformations hain jo bhi šaktiaan hain اور šaktioon ke joh karj hain, bustuhe hain, johab bhaegvane ke adheena hain sva स्वार्थ अपनी और छंद का अर्थ होता है इच्छा बस में अपने बस में सब कुछ इस संसार में मनुष्यों को देखा जाता है कि उनके बस में कुछ भी नहीं है लिख सकते हैं कि हम भी अभियंता हैं हम भी कंट्रोलर कुछ भी उनके बस में नहीं Sireer mehi kuch kharab ho hai, bina puche atma se. Püüksheni jatada hain, sireer mei kharab ho jatada hain. Kabhikabhi loog kahtee hain, hama ra pair, hama ra kaunem mei nahi. <laughs> Aisai bhasaka prasoo ka rastate hain. Sireer põr bhi kontrol nahi hain. Pallak girane nahi hain, manusse ki. Yedhi bhaagvani isko band kar däin, istambhit nahi hai. परंतु यह संपूर्ण विश्व भीष्व, विश्व में अस्तित्व संपूर्ण जीव देवता आदि सब श्री कृष्ण के अधीन है और इसका कारण यह है कि सारी शक्तियां कृष्ण के अधीन है तीन प्रकार की शक्ति है भगवान के मुख्य माया शक्ति जीव शक्ति और चित शक्ति तो चित शक्ति का विकार तो अनंत कोटी लोक है एक एक वैकुंठ लोक में अनंत अनंत वस्तुएं भरी पड़ी हैं सब स्वरूप शक्ति का विकार चिन्हमय है और अनंत अनंत पारसदों से वह धाम भरा हुआ है वहां पर वृक्ष गौएं नदी पर्वत सब कुछ है लेकिन सब स्वरूप शक्ति का है मैं शक्ति का बना हुआ वहां कुछ भी नहीं जा ही नहीं सकता उनको भी उसको भी शक्ति कहते हैं भगवान की तो शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है और भेद भी है तो यहां पर भगवान के स्वर्ग का वर्णन करते हुए गर्दम जी शक्ति के कार्य अर्थात शक्ति से शक्तिमान का अभेद करते हुए शरण ग्रहण कर रहे हैं अभेद और है, भेद अर्थ वैष्णवों को समझना चाहिए भेद का इस प्राकृतिक जगत में अर्थ होता है जैसे झोली में एक किताब में भेद है यह दूसरे रंग का है यह कपड़े का है यह कागज का है प्राकृतिक जगत में जिस भेद शब्द का प्रयोग किया जाता है शास्त्र में भगवान के संबंध में भेद शब्द का वही अर्थ नहीं होता है दूसरा अर्थ होता है जैसे हम लोगे जो पढ़ते थे हाई स्कुल में तो वहाँ पर आवस्थेक्ता, डिमांड के अलग-अलग अर्थ होते हैं। एकनॉमिक्स में कि निसेशिटी आवस्थेक्ता का अर्थ है वहाँ ये नहीं लगा जाता है कि हमको जरूरत है। ये अर्थ नहीं किया जाता ह किसी वस्तु को खरीदने की hae, जो hausekta, है तब उसको आवश्यकता ka, jard, neegi, hausekta, ka, jaruri, hausekta, ka, jahi, neegi. Vard sastra, hausekta, ka, नहीं hausekta, है hausekta, के बारे में hausekta, जा रहा है hausekta, का hausekta, है कि हम hausekta, hausekta, को खरीद सकते हैं तब उसको आवश्यकता hausekta, hausekta, hausekta, तो अलग-अलग सब कुछ का अर्थ होता है शास्त्र में भेद का अर्थ है यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से बिल्कुल निरपेक्ष है इससे इसका कोई संबंध नहीं है एक वस्तु दूसरे पर आश्रित नहीं है तो उसे उस वस्तु का भेद कहेंगे शास्त्र में यह आप चलता है भगवान श्री कृष्ण ने सब प्रकार के भेद से विवर्जित है किसी भी वस्तु से उनका कोई भेद नहीं सकल भेद विवर्जित एक उनका गुण बताया जाता है जैसे यह प्राकृत जगत है प्राकृत जगत में अनंत वस्तुएं हैं भगवान की शक्ति का कार्य है बहिरंग है लेकिन यह माया शक्ति स्वतंत्र नहीं है भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतया आश्रित है भले बहिरंगा शक्ति है भगवान से इसका विजातीय भेद भी देखा जाता है कि भगवान चिन्हमय हैं और यह जड़ है इस दृष्टि से ये दो हुए सब हुए भेद दिख रहा है परंतु वास्तव में भेद नहीं क्यों क्योंकि माया शक्ति पूर्णतः अपने आश्रय श्री कृष्ण पर आश्रित है कृष्ण के सत्ता के बिना इसकी अलग कोई सत्ता है ही नहीं इसलिए प्राकृत जगत से भगवान का अभेद कहा जाता है जीव की बात है ये कोई कहे कि तब जीव भगवान जीव और भगवान से भेद है जरूर भेद है एक दृष्टि से भगवान की अनंत शक्ति है जीव बिल्कुल अणु है तुच्छ है अज्ञानी है परंतु कृष्ण से अलग यह रह ही नहीं सकता है। अलग इसकी सत्ता नहीं है जैसे सूरज की किरणें सूरज के बिना नहीं रह सकती यदि कोई ऐसा प्लान करे कि सूरज की जितनी किरणें फैली हुई हैं उनको सूरज से काट करके और अस्थाई रख लिया जाए संसार में सूरज डूबे चाहे कुछ भी हो चारों तरफ से इसके किरण को प्रकाश को काट करके रख लिया क्या कोई है उपाय सूरज ज्यों ही डूबेगा तेरी सारी किरणें उसके साथ ही चली जाएगी कोई रुक नहीं सकता है इसी तरह जीव का नित्य संबंध है भगवान से उनके बिना यह है ही नहीं कुछ यद्यपि कृष्ण आश्रय हैं और जीव आश्रित है परंतु वह आश्रय और आश्रित का जो संबंध है वह नित्य है उसको अलग नहीं किया जा सकता इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण का जीव से अभेद है स्वतंत्र और अनपेक्षित नहीं रह सकता कृष्ण से और चिन्ह में शक्ति स्वरूप शक्ति जो बैकुंठ जगत में है वो तो भगवान से उसका कोई भी भेद नहीं है वो स्पिरिचुअल है भगवान भी स्पिरिचुअल है और पूर्णतः भगवान पर आश्रित है शक्ति इसलिए भगवान का किसी से भेद नहीं है अतः यदि कभी कोई कहे किसी वस्तु को दिखा करके कि यह कृष्ण है तो यह ठीक है इफ दिस इज अ गलत नहीं है लेकिन उस वस्तु को देखकर ऐसा नहीं कहेंगे यह कृष्ण है यह कहना गलत हो जाएगा कोई वस्तु जड़ वस्तु हर कोई कहे कि यह कृष्ण है नहीं कृष्ण इस जड़ वस्तु के रूप में है यह कहा जा सकता है क्योंकि शक्ति शक्तिमान में अभेद है और शक्ति का परिणाम है तो कभी-कभी कहा जाता है कि यह जगत विष्णु माया है कृष्ण ही अपने को बहिर्मु जगत के रूप में व्यक्त किए हैं यह कोई गलत नहीं है अर्थात प्रत्येक वस्तु का कृष्ण से अभिन्न संबंध है सब उनकी वस्तुएं हैं वे आश्रय हैं वे स्वामी हैं उनके बिना कहीं किसी की चाहे मनुष्य हो कोई जीव हो या कोई वस्तु हो किसी की कोई सत्ता नहीं यह सिद्धांत यहां पर व्यक्त किया गया है तो भगवान की सारी शक्तियां उनके अधीन हैं उनकी इच्छाओं से सब चलती हैं और इस संसार में तो कोई किसी का दिन नहीं होता यहां तक कि नौकर चाकर भी कभी-कभी झंडा -कभी लेकर के घुमने लगते हैं सरकार के विरुद्ध कंट्रोल नहीं कर पाती पुलिस की व्यवस्था करो ये, करो, ये करो। कोई कंट्रोलर नहीं है यहां पर किसी भी बात के लिए सब दास है वास्तव में यह स्वरूप है जीव का को दास ही रहेगा दास रहना उसका स्वभाव है परंतु वह दास है कृष्ण का जो कृष्ण की दास्ता नहीं करता है तब सब लोगों की दास्ता उसे करनी पड़ती है कुत्ता से लेकर के परिवार के लोगों तक की सेवा ही करनी पड़ती है उसे Prahupajii kohate haidu God ki sewa nahi koroge, toh dog ki kiraegi maaya. Kuch loga aise hain bhi vaastav me, sabere sabere hii kutta ko lehe karke uski sewa karne ke lihe ghuumte rata. Vee samajte hain ki kutta jad prasand ho gaya, haipi misse ho gaya, toh mera jüvan dhannin ho jahe. O sabere bhaagvayn ke arati mei khoda लेकिन कुत्ता लेकर के घूमते रहते हैं बताइए कुत्ता का एसोसिएशन कर रहा है तो उस व्यक्ति का दिमाग कैसा बनेगा जैसा संग वैसा रंग कुत्ता का संग कर रहा है तो वह भी लगभग कुत्ता ही है है कि नहीं यह स्वाभाविक समझा जा सकता है तो इस तरह से इस जगत को भगवान के शक्ति का परिणाम देखना चाहिए है वैष्णव सिद्धांत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 लेकिन वास्तव में यह संसार सपना नहीं है यह सत्य है इतनी बात जरूर है कि अनित्य है यथार्थ रूप में नहीं है जैसे इस रूप में दिख रहा है ऐसे ही हर एक समय नहीं रहेगा अनित्य है परिवर्तन हो जाता है लेकिन हाय सत्य एक बार श्रील प्रभुपाद जी कैशिट में बोले हैं कोई व्यक्ति कह रहा है कि यह सब कुछ मिथ्या है सब कुछ स्वप्न है सब कुछ ये है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 कहीं पर रस्सी रखी गई है रज्जु और रज्जु में किसी को सर्प का भ्रम हो जाए तो इसको कहा जाता है विवर्तवाद लेकिन विवर्तवाद को जिस रूप में लोग लेते हैं वह सत्य नहीं है वहां सर्प नहीं है यह तो ठीक है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि रस्सी भी नहीं है रस्सी है लेकिन रस्सी में जो सर्प की भ्रांति होती है वह भी विवर्तवाद नहीं है यह सीपी में चांदी का भ्रम होता है रजत का भ्रम होता है तो चांदी वहां नहीं है लेकिन सीपी तो है ना इस संसार में हम लोगों को यह भ्रम हो रहा है शरीर को लेते हैं यह विवर्तवाद यह Ja बात on है ऐसा नहीं See on नहीं नहीं on. है on नहीं See on इस समय on kõik. See on kõik. See on kõik. See on kõik. See on kõik. See on kõik. See on kõik. See on kõik. See on यह See on kõik. See on kõik. See on kõik. on kõik. See on kõik. See on on यह बहुत बड़े बड़ी भ्रांति है इसीलिए शास्त्र भी कह देता है सब मिथ्या है भ्रम है छोड़ो छोड़ो छोड़ो क्या किया जाए जब जब उस चेतना नहीं बदलेगा तब संसार का इस तरह से वर्णन किया जाता है वास्तव में यह सारा विश्व विश्व की समस्त वस्तुएं समस्त जीव भगवान के शक्ति के परिणाम हैं जीव जितने हैं सब भगवान के तटस्थता शक्ति के परिणाम हैं और और जड़ बस्त में जितनी भी हैं सब भगवान के बहिरंगा शक्ति के परिणाम है यह बात यहां पर बहुत अच्छी तरह से व्यक्त की गई है <coughs> तो भगवान के शक्तिियों का वाणण कर रहे हैं। और यह भी बालन कर रहे हैं किस तरह से में भगवान शक्ति से हैं। तो भगवान का कर रहे हैं प्रधानम प्रकृति स्वरूप हे प्रभु आप ही बहिरंगा शक्ति है प्रकृति को प्रधान भी कहा जाता है प्रभाम प्रभियते अश्विनीति प्रधान प्रधान प्रकृति को इसलिए कहा जाता है कि जितने जीव हैं वे सब प्रकृति को दिए जाते हैं ईश्वर के द्वारा जैसे कोई बीज डाले खेत में फसल उत्पन्न करने के लिए वैसे ही अनंत कोटि जीवों को लेकर भगवान प्रकृति को देते हैं और प्रकृति गर्भवती होती है गर्भवती कार था कि जीवों के कर्म फल प्रकट होते कालचोह पैदा करता है तो प्रकृति स्वरूप आप हैं मैं आपकी शरण ले रहा पुरुषम और प्रकृति के अधिष्ठाता कालnode क्षाई भगवान भी आप ही हैं या जीव से लेकर के भगवत स्वरूप तक सब आप हैं पुरुष कहते हैं पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता स्वामी और पुरुष का अर्थ होता है पूरी में शयन करने वाला तो यह जड़ जगत है और इस जगत के भीतर इसका स्वामी है जो भुक्ता है उसी के सटिस्फैक्शन के लिए सारी क्रियाएं हैं सारी वस्तुएं हैं इसीलिए उसको पुरुष कहते हैं भुक्तारण जगत्ा प्रश्न यह जो जगत बनाया गया है यह अवश्य जीवों के लिए बनाया गया है जीव खाएं पिएं सुख से रहें भगवान की भक्ति करें परंतु वास्तव में यह किसके आनंद के लिए बनाया गया है भगवान के लिए यद्यपि भगवान बैकुंठ के आनंद से पूर्णतः तृप्त हैं तथापि यहां की जो भी क्रियाएं हैं जो कुछ भी है वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया है और उनकी आज्ञा से होना चाहिए उनको पुरुष कहते हैं तो पुरुष स्वरूप तो आप हैं और अगर यदि जीव अर्थ किया जाए पुरुष का तो जीव के रूप में भी भगवान ही है जीव भगवान नहीं है लेकिन भगवान जीव के रूप में है यह ठीक है तो आप पुरुष स्वरूप हैं मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं और महांतम या महंत का अर्थ है महत्तत्व महत्तत्व भी आप हैं और कालम प्रकृति के गुणों में क्षव पैदा करने वाला काल भी आप ही हैं कई बार भगवान को काल रूप कह करके प्रणाम किया गया है। हम लोग देखते हैं सारा जगत काल के अधीन है समय के अधीन है गजेंद्र जी अपनी स्तुति में कहते हैं कि यहस्वात् नमिदम निजमाय अर्पितम क्वचित विभातम कुछतप तिरोहितम अभिधदृक्ष अक्षुभयम तदिक्षते सयात् मूलव तुमाम परात् परात् आपके भीतर ही यह जगत कभी-कभी विभातम -कभी प्रकट होता है सृष्ट होता है यस्स्वात्मनिदं निजमायार्पितं कौषितविभातम कचतपिरोहितं और कुछ काल के बाद प्रलय में यह सारा विश्व प्रपंज तिरोहित कर दिया जाता है उसमें सृष्टि नहीं रहती है देवता नहीं रहते हैं कोई भी हलचल नहीं होती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 तो मूगुण की अपेक्षा रजोगुण श्रेष्ठ लोग काम धंधा करें सब करें यह अच्छा है उन लोगों के अपेक्षा जो सोते रहते हैं या मदिरालय में जाकर मदिरा पीते हैं वो तो मरे हुए हैं उसके अपेक्षा काम धंधा करना अच्छा पर एक समय ऐसा आता है कि भगवान पूरी सृष्टि को कर देते और कारण समुद्र में गर्भ समुद्र में सोते और सारे देवता उनके भीतर समाए जाते हैं। इसे काल कहा काल के अधीन सारा जगत वैकुंठ धाम में काल नहीं है। कोई प्रश्न पूछ सकता है कई-कई क्रियाएं होती वहां भी भगवान का रूटीन है कि इतना सवेरे से शाम तक गाय चराएंगे रात में रास लीला करेंगे और भी कुछ तो टाइम देखना पड़ता है लेकिन वहां का जो टाइम है वो ये प्राकृत टाइम नहीं है दूसरा है अद्भुत है हम लोगों का दिमाग इतना कंडीशन हो गया है यहां के टाइम से यहां के काल से कि कालतीत स्थिति की हम कल्पना ही नहीं कर सकते इसको सरचार्ज्ड कहते हैं किसी बात का दिमाग पर ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि अब उससे भिन्न स्थिति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को घुमाया जाए भ्रमण कराया जाए से गोलाकार घूमरी परेटा हम लोग कहते हैं उसको घूमरी खिलाया जाए तो घूमते घूमते घूमते घूमते उसकी आंखों में ऐसी उद्घुरणा छा जाती है कि उद्घुरणा युक्त आंखों से यदि वो अन्य अचल वस्तुओं को भी देखता है तो देख रहा है कि घूम रहा है भ्रमण कर रहा है घर भी घूम रहा है और सब कुछ घूम रहा है पहाड़ घूम रहा है घूम रही है कोई नहीं घूम रहा है घूम रही है उसकी आंख उसमें छा जाती तो kui me ei tea, siis me ei पर दृष्टि डालेगा तो वह on होते mis on see, mis on see, mis on see, mis on see, mis on see, mis on see, mis on see, mis on see, mis on see, से on see, mis on see, mis on see, mis on see, इतनी घुमरी चढ़ी हुई है कि भगवान के धाम को भी ऐसा ही समझते हैं भगवान के रूप को भी ऐसा ही नश्वर समझते हैं तो सब माया के द्वारा रचा हुआ है इसके लिए उपाय क्या है उपाय यह है कि उनको रिवर्स घुमाया जाए और घुमरी जब खत्म होगी तब ठीक से समा सकते हैं ऐसे भगवान गीता में स्पष्ट बोल रहे हैं परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तार्थस्मातनातम यसो सर्वेश भूतेषु न सत्सु न विनाशः परस्तस्मात् इस भैरंगा जगत का वर्णन करके भगवान कहते हैं परस्तस्मात् इससे बिल्कुल भिन्न एक और सत्ता है एक दूसरी सत्ता है इससे बिल्कुल भिन्न परस्तस्मात् उभाव अन्य भावः मतलब अस्तित्व सत्ता इस जगत के परे बिल्कुल भिन्न इसे एक दूसरी सत्ता है अव्यक्त अक्षर इक्तु तस्माह परमांगति यमप्राप्य nivartante निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम भगवान इतना खोल कर कह रहे हैं इस भिन्न जगत है विश्व है जहां विनाश नहीं है यहां सब कुछ नष्ट होता रहता है परिवर्तन होता रहता है वहां परिवर्तन नहीं है विनाश नहीं अव्यक्त है अक्षर है और वह परम गति है और सच अब इससे ज्यादा क्लियर क्या कहन भगवान यमप्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम Dhamma, मम मेरा परम धाम करके तब लास्ट में कहते हो मेरा धाम परस्तस्मात इस जगत के गतिविधि से यहां की क्रियाओं से जीव का दिमाग इतना बाधित है इतना बाधित है कि वह यहां से भिन्न की कल्पना कर ही नहीं सकता तो मायावादी लोग ये कहते हैं भगवान विष्णु का जो शरीर है उनके जो परिकर हैं या धाम है सब माया का विकार है इसीलिए उनको मायावादी कहते हैं हाय वास्तव में ब्रह्म है भगवान का धाम ब्रह्म है भगवान के परिकर ब्रह्म है भगवान तो स्वयं परब्रह्म है ही अर्थात चिन्हमय जड़ सत्ता से बिल्कुल शून्य दिव्य चिन्ह में भगवान का सब कुछ है वो लेकिन ऐसे दिव्य सत्ता पर भगवान के रूप पर या परिकर पर या धाम पर यह उंगली उठाना कि वह भी माया जगत का काम है वह भी माया है और माया को क्या मानते हैं माया के द्वारा रची-बची हुई वस्तु है ही नहीं ऐसा कहते एक तो माया का विकार कहते हैं यही भगवान की बहुत बड़ी निंदा हुई इससे बड़ी निंदा भगवान के और कुब कुछ भी नहीं हो सकती है को यह कहा कि कृष्ण मनुष्य हैं विश्णुय मनुष्य से ऐसा कहा यह बहुत बड़ी निंदा भगवान को निराकार मानना बल्कि ठीक है लेकिन उनको मनुष्य लेना यह बहुत बड़ी गलती है निराकार में तो इतना ही हो रहा है संपर्क नहीं हो रहा है लेकिन भगवान को कोई कहे कि ये तो मनुस्य है, ये है, वो है, ये बहुत गड़वड़ी है, बहुत बड़ा अपराद, निमाया का अभिकार समझे, तो भगवान काल रूप से इस जगत की रचना करते हैं, प्रकृति के गुण में छोफ पैदा करते हैं, और कभी, कभी हैं kabhik arti ho jannevala. hai gjyata jaanne vala jaa pura kab srisht ho kitna dinn lagtata hai kone kone officer hai iske brahma, shivadhi, lukpal ar kab nust ho hai kab prale ho ta hai iske või sakshi hai jaagat ke rup mei bhi bhaagwan hai jaagat ko chalane vali bhi hai, hai. ar विश्व से भिन्न है इसीलिए तो साक्षी सब देखते रहते हैं हम लोगों की ऐसी दशा है कि हम लोग तो कुछ भी नहीं देखते हैं कुछ भी नहीं जान सकते यदि हम लोगों में से किसी से कोई पूछे कि आप जो के थे तो क्या-क्या कर रहे थे की बात तो दूर रही लास्ट की पूछा जाए है मुझे नहीं याद है कोई पूछे कि गत वर्ष 28 जनवरी को 8:40 पर आप क्या कर रहे थे पुलिस विभाग में आएगा देखिए कहां था भुवनेश्वर में ही अगर था तो किस घर में था कहां था और उसने क्या सोच रहा था ये कौन बता सकता है Pahalese toh time maagaid, pahalese himko time deejee, mei dekhoon ki 26 janavari ke baad, 27, 28 kuhu mei kaahan ta. <laughs> kya asvartisakti? Apanee hii karmao ke hama sakshi nahi bun saksate. Aabhagvahan vishnu, anant anant jeevon ki karma ke sakshi, kab kya koon khaaya hai, kya socha hai, kis minuat par kis saal mei, sab koo cho jaan एक बार मैं ऐसे वर्णन कर रहा था कि भगवान अनंत कोटि जीवों के कर्म को देखते रहे देखें देखते रहते हैं जो पहले किया है बाद में करेगा समय कर रहा भगवान को सब कुछ याद है इसीलिए इनको कवि कहते हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार जुणा भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कष्टन अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अतीत में जो कुछ भी बीत चुका है अर्जुन मैं सब जानता हूं और वर्तमान में कौन क्या कर रहा है संसार में क्या हो रहा है कौन क्या सोच रहा है मैं सब जानता हूं और भविष्य में कब कब कौन जन्म लेंगे क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या सोचेंगे किस सेकंड पर मैं सब जानता पर माम तो वेदन क्वेश्चन पर बड़े दुख की बात है कि हमको कोई नहीं जानता इधर से मेरा कार मेरा कार बोलते रहते हैं मैं सब जानता हूं सबको जानता हूं और हमको कोई नहीं जानता कुछ लोग जानते हैं तो वो भी बहुत पक्का ठीक से नहीं जानते हैं भगवान के कहने का सही है हम पर कोई नहीं जानते कि दुख की बात कि सिर्म के प्रथम स्लोक में ही कहा गया अभग्य भगवान पूर्ण जानकार सब कुछ के कोईयाऐसे किसी भी कौने में कुछ भी नहीं हो रहा है जिसको भगवान ना एक बार की बात है तो कथा कहते हैं पता नहीं कहां की है महाराज युधिष्ठिर को एक नकली चिड़िया बनाकर के दी गई और कहा गया वो तो जानते ही थे कि ये नकली है मकड़ी की है प्लास्टिक तो इसका वध करके लाओ लेकिन ऐसे जगह लाओ जहां कोई ना हो कोई ना देखे महाराज युधिष्ठिर लेकर के घूम रहे थे उस कठपुतली को लेकर के घूम रहे थे घूम रहे थे इसके बाद जिम दिए पूछा गया कि मिला ही नहीं नहीं कहीं नहीं मिला है कौन था तो हमने शास्त्र में हम लोग नहीं जानते हैं कि हम ei के garvmet, में थे लेकिन भगवान जानते हैं džante. Ma ei saa matapita vi džante, ma ei saa matapita dživkiast, hiti, kui ma ei džante, et ma ei džante. Ma ei saa džante, ma ei saa džante, ma ei saa džante. Ma ei saa džante. Ma ei saa džante. Ma ei saa džante. Ma ei saa džante. Ma ei saa džante. Ma ei कि बचपन में बच्चा क्या-क्या खाया पिया कैसे रूठता था कैसे हंसता गाता था सब विस्मृति के गर्भ में चला गया और भगवान सर्वज्ञ हैं और सबकी साक्षी हैं इतना याद रखिए आज जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भगवान अच्छा रिजल्ट देंगे ईश्वर की आंखों से कहीं किसी भी देश में किसी भी काल में भगवान की नजरों से कोई बच नहीं सकता है और सब कुछ का हिसाब उनके पास है कंप्लीट तो इसीलिए उनको कभी कहते हैं त्रिवृतम भगवान तीन प्रकार के अहंकार स्वरूप हैं राजस तामस और वैकारिक ऐसे सतवी की हालत है तो अहंकार स्वरूप वही है। और लोकपालम श्रीपर श्रीधर स्वामी कहते हैं सारे लोकों के रूप में भगवान हैं और लोकपालों के रूप में भगवान है लोक का अर्थ होता है लोग जितने भी देवता आदि हैं मनुष्य हैं उनको लोग कहते हैं और इन लोगों का पालन करने वाले इंद्र आदि भी भगवान ही हैं तो यहां तक तो भगवान के सप्रपंच स्वरूप का वर्णन किया गया है कि इस विश्व के रूप में भगवान है विश्व के संचालक हैं विश्व के ज्ञाता हैं सबको कर्म फल देते हैं सबको अपने अधीन रखते हैं अब उनके निष्प्रपंच स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं निष्प्रपंच का अर्थ है इस जगत की व्यवस्था से परे जैसे किसी महान योग्य व्यवस्थापक का वर्णन किया जाए मान लो जो कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है किसी बड़े ऑफिस को रन कर रहा है लेकिन ऑफिस में वो अन्य ऑफिसरों को कंट्रोल करेगा कर्मचारियों को तो वहां पर उसकी दूसरी स्थिति होगी लेकिन जब वो अपने प्राइवेट घर में जाएगा तो वहां उसकी क्रियाएं दूसरी होती हैं पोशाक भी दूसरा होता है जब अपने पत्नी के पास जाएगा अपने बच्चों के पास जाएगा माता-पिता के पास जाएगा तो वहां पर ऑफिशियल कार्य से छुट्टी हो जाती है उसकी ये निष्परपंच अवस्था का वर्णन करें भगवान जब इस जगत की सृष्टि करते हैं चलाते हैं तो सुप्रीम मैनेजर सब कुछ फर्स्ट क्लास के सफलतापूर्वक चला लेते हैं लेकिन इसके साथ ही उसी समय जब इधर विश्व चलता है तो उसी समय भगवान अपने धाम में लीला भी करते रहते हैं आत्मानुभूत्यानगत प्रपंचम आत्मअनुभूति भगवान कुछ भी जगत की सृष्टि करते हैं चलाते हैं लेकिन इसकी क्रियाकलाप से इसके सुख दुख से इसके विनाश से या सृष्टि से प्रभावित नहीं होते अपने स्वरूप शक्ति के आनंद में भी विभोर रहते हैं अनुगत प्रपंच और अपने अंदर ही लीन कर लेते हैं इस प्रपंच को इस Prakrit जगत एक दिन इतना फैला हुआ जगत प्रलय में नष्ट कर दिया जाता है पता भी नहीं चलता और भगवान उसी आनंद में रहते सृष्टि करके एक भी में हैं और तो इसको नष्ट हैं में कि इतना बनाया था दिया Aga kisi ke saab vijogu ho, vichudan ho, toh hae re, hae re. Uska banaia hua hoa nõi, nõi uska pala hua ha. Lekin eek-eek vastu ke pücse kitna attaist hai vakti. Prandu bhaagvani itna vishal jaagat rach karke, jaa põr adbhut vastu ein, sab kuch. Lekin भगवा इसलिए नहीं आते हैं कि चले जरा हम भी भो गए वह बहुत बहुत सुंदर भोजन है रेस्ट्रडेंट है होटल है स्त्र्रिया है यह है वह भगवाने सोचे कभी नहीं आते हैं यहां की को दूर करने के लिए आते हैं कुछ बहुत हो जाते हैं जरा उनको आकर के ठीक कर देते वो तो, तो भगवान की नित्य प्रियाएं हैं और वास्तव में भगवान कृष्ण ही स्त्री के रूप में बनते हैं यह शास्त्र का सिद्धांत आत्मा तु राधिका तस्य भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा रानी है उनकी अपनी हलादनी शक्ति है उनसे भिन्न नहीं है परंतु जीव जो इस संसार में आसक्त होता है किसी वस्तु में और किसी व्यक्ति में वह बहिरंगा शक्ति के आकर्षण में आ जाता है अपने स्वरूप से यहां धोल डालता है वो गिर जाता है इस तरह से लेकिन भगवान आत्मा अनुभूति आत्मा मतलब दिव्य आनंद ज्ञान की अनुभूति में भगवान रहते हैं ऐसा अनुभव भगवान कहा इतना सुख में भगवान रहते हैं कि प्राकृत जगत की कोई भी वस्तु उन्हें आकृष्ट नहीं कर सकती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 Kardi, kes visame, bhagwan se onugia lerahe. Asma, bipritsed, patim prajana, toia, vatirna, rauta, apte kamaha, pari ibrajate, padavima, stitoham, charissi, tuam, hredi, džun, džun, visokaha, hepravo, ape, patin. समस्त जीवों के आप ही पालक हैं तो मैं आपसे आज एक बात पूछ रहा हूं वैसे आप मेरे पुत्र रूप में अवतार लिए हैं इसलिए मेरा पितृ ऋण उतर चुका है प्रत्येक जीव पर ऋण होता है देवताओं का ऋण ऋषियों का ऋण ऋण और पितरों का ऋण है सभी सभी कर्जे में है वास्तव में देवताओं का ऋण हमारे पास क्या है सभी जीवों को प्रकाश देवता प्रकाश देते हैं पानी देते हैं हवा दिए हैं तो देवताओं का ऋण है यदि कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है देवताओं के लिए हवन नहीं करता उनकी पूजा नहीं करता तो वह पापी व्यक्ति है बेईमान है बेईमान ये मानुस में नहीं है <laughs> बेईमान है बस तो. तो अब बताइए वो कितने बड़े बेईमान हैं जो देवताओं को मानते ही नहीं वो तो महा बेईमान और ऋषियों का ऋण है ये ऋषि लोग परंपरा से हम लोगों को ज्ञान दिए हैं शास्त्र दिए हैं जो भी ज्ञान रहा है शास्त्र पुराण इस ऋषियों के द्वारा आ रहा है तो जब कोई व्यक्ति इनका प्रवचन करता है इनका विस्तार करता है व्याख्या करता है प्रचार करता है बुक डिस्कशन करता है तो वो ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाता है नहीं तो ये ऋण रहेगा और पितरों का ऋण रहता है जब कोई व्यक्ति योग्य संतान उत्पन्न करता है अपनी पत्नी से तो पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है और भी बहुत से बहुस्याव सकते हैं जिसे मुक्त हो जाता केवल पुत्र उत्पन्न करने से ही मुक्त हो जाएगा इसी बात नहीं है पुत्र को अच्छा ट्रेनिंग देना भक्त बनाना सदाचारी बनाना ऐसा करेगा तब पितरों के से मुक्त हो जाएगा इसलिए ब्रह्मचारियों को और अधिक भजन करना चाहिए भगवान की भक्ति करते हैं तब अपने आप तीनों प्रकार के से मुक्त हो जाते हैं अगर नहीं भजन किया कचरा रह गए तो Ja sirineme lahaneme palega, džaneme leekarke, rineme pura karnepalega. Grihastu loogta putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, मुक्त हो जाते हैं putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, किसी का putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, putraadi, बहुत दुर्गती है तो कुछ लोग कहते हैं किसी का रिण किसी के घर रह जाता है किसी के यहांँ तो उस व्यक्ति का कुत्ता बनता है वह आदमी चाहे गधा बनता बे पूरा करता है यह बहुत काल तक 10 बन के सेवा करनी है भगवान यह Charvak kõhata ei kõhata ei ki Javad jivet, sukham jivet, reenam krituva, ghritam pivet, bhasmi bhuta sadehase punra agamnam kuta. Jab tak jio kub, suuk se jio. Suuk se jine ke liie svarir svashtra rakhna avashyad. Ar svarir svashtra rakhne ke liie ghi khao. Kõik kõik kõik kõik kõik kõik kõik kõik तो rilam krita või krita või krita või ले करके krita või krita või krita või krita või krita või krita või krita või krita või krita või krita दे krita või krita või krita või krita või krita või एक बार प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे थे कि भारत का एक ऋषि ऐसा कहता है तो एक भक्त अमेरिका का कहा कि भारत का ऋषि हो करके और घी को कह लेने को कह रहा है तो प्रभुपाद कहते हां शराब पीने को नहीं कह रहा है ना को रहा है यही देखो भारत का <laughs> भारत का है <laughs> को कह रहा है वाइन पीने को नहीं कह रहा जो भी हो ये सब विचार वास्तव में बहुत गलत विचार है ऋण कल कर कर के लेते जाओ सरकार से लो उससे लो इससे लो इससे लो गोपीनाथ पटनायक पर ऋण रह गया था राजा तो उन कल लड़का उनको फांसी पर चढ़ाने जा रहा है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आज तो जगन्नाथ जी बचा दिया इसको कल ऐसा करेगा तो कौन बचाएगा कौन बचाएगा तो उनसे सर बम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए आज जो बचाया है वो कल बचाएगा तो आज आप ही बचाए हैं आज तो आज कल बचाएंगे उन्होंने तर्क दिया कि ठीक है जगन्नाथ जी आज बचा लिए और कल कोई गलती होगी तो क्या जगन्नाथ जी कहीं प्रदेश जा रहे हैं या सोने जा रहे हैं कि उनकी शक्ति कम हो जाएगी क्यों नहीं बचाएंगे आज जैसे बचाए हैं आज जैसे पालन किए हैं तो जगन्नाथ जी की शक्ति तो बाद में भी ऐसी ही रहेगी और कृपा भी रहेगी तो बचा लेंगे उनके कहने का आशय था कि आइए जो गोरे जगन्नाथ जी हैं चैतन्य महाप्रभु आप ही बचाए हैं और आगे भी अगर भक्त से गलती होगी तो आप बचाएंगे तो यह गरवाली रह गए थे कि सरकारी धन कुछ दे नहीं पाए थे गोपीनाथ पटनायक तो तड़क भड़क कर रहा था बड़ा जाना राजा प्रताप रुद्र जी का बड़ा लड़का उसको दिखा रहा था फांसी पर चढ़ा दूंगा फांसी पर तो कितनी गलती थी ज्यादा गलती नहीं थी राजा गलती किया था नहीं तो कहा ठीक है घोड़ों ये Gora नीलाम पर करना चाहते थे उसको देना चाहते थे पैसे के बदले घोड़ा खरीद खरीद करके सप्लाई करते थे राजा तो कहा ठीक है तुम्हारा घोड़ा हम ले लेंगे तो वो बड़ा जाना बड़ा लड़का वो कम दाम लगा रहा था घोड़ों का है, नहीं, नहीं। इस, इन उस लड़के का स्वभाव था ऐसे तिरछा देखा करता धन के अभिमान में <laughs> राजा का था ही ऐसे देखा करता गोपीनाथ पटनायक ने कह दिया मेरे घोड़ों का दाम इसीलिए कम नहीं लगाना कि यह तुम्हारे जैसे नहीं देखते और इसी बात का दूख हो गया उस। <laughs> को फासी पर <laughs> वो कितना बर्दाश्त करे वो उनके मुख से निकल गया इस प्रकार मेरे कहने का आशय है कि किसी व्यक्ति को किसी का भी नहीं रखना चाहिए यहां तक गुरु को भी कोई शिष्य कुछ देता है तो गुरु का यह कर्तव्य है उसको प्रचुर ज्ञान भक्ति दे उसका खाए कुछ पैसा ले नहीं तो बहुत दुर्गति में पड़ेगा गुरु उसको देना पड़ेगा वो ऋण इसी तरह से राजा यदि जनता से बहुत लेता है बेहद सब कर वसूल करता है और प्रजा की सेवा नहीं करता है दुष्काल में उसका हेल्प नहीं करता है और नहीं करता तो उसकी बहुत दुर्गति होती है और और जाने दीजिए ये पति और पत्नी का जो संबंध है तो पत्नी से कोई फ्री सेवा लेता है अगले जीवन में उसी को पत्नी होना पड़ेगा यह शास्त्र में लिखा हुआ है जैसे उसने सेवा किया है तो कई गुना सेवा अब इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा उसको नदीन के से किसी को यहां राइट नहीं है फ्री कुछ लेने का किसी को भी राइट नहीं कुछ बदले में दे करके ही लेना चाहिए पत्नी की सेवा से और पत्नी की सेवा का भार रहता है तो उसको भक्ति की शिक्षा देना उसे फैसिलिटी देना और भी देना ये धर्म होता है ये पति बहुत प्रेम कर रहा है बहुत सेवा कर रहा है तो पत्नी के धर्म है उसकी सेवा करे सेवा सेवा गुरु आप हमारे घर में आए तो मेरा तीनों ऋण उतर चुका उत्तप्त काम और मैंने जीवन में जो भी मनोरथ किया था जो भी कामनाएं की थी आपकी कृपा से सब कुछ पूरा हो गया और सब इसलिए पूरा हो गया जब आप हमारे घर में पुत्र बनकर के आए हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी कामना थी और भी जो छोटी-छोटी कामनाएं थी आपकी कृपा से सब पूरी हो गई सबसे ज्यादा धन मिला सबसे सुंदर विमान मिला बहुत सर्वश्रेष्ठ सुंदरिय और गुणवती पत्नी मिली बच्चियां इतनी अच्छी मिली और पुत्रaat मिले किसी व्यक्ति के मन में और क्या मनोरथ हो सकता है उत्ताप काम उतआत काम मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं मेरी इच्छा है पहले से ही कि मैं परिव्रजत पदवी मास्थितो हूं मैं ei की kas में olen pari चाहता हूं मतलब मैं kes on चाहता हूं। एक जगह kes रहने वाला जीव नहीं हूं मेरी on tütti, kes on tütti, kes on tütti, kes on tütti, kes on tütti, kes on tütti, kes on tütti, kes on tütti, kes एक जगह रहने on tütti, kes on tütti, kes on tütti, kes on tütti, kes on tütti, और कुछ लोगों से नफरत हो जाती ये स्वभाव है जीव का जहां यार दो चार दिन विरह जाए तो कुछ ना कुछ हेटे चालू हो जाता है <laughs> कुछ चालू हो जाता है इसीलिए सन्यासी को चाहिए कि घूमता रहे और भ्रमण करता रहे भ्रमण करता रहे स्थान बदलने से राग होते होते तब तक दूसरी जगह चला जाएगा अभी चालू हो रहा है <laughs> कलेक्शन कट <laughs> तो घूमता रहेगा इस और इसलिए नहीं कि एक जगह रहने से see, mis on selleks, et teha. See on see, mis on selleks, et teha. See on see, mis on selleks, et सभी See जीव see, है, दुखी हैं selleks, et teha. See on see, mis on selleks, et teha. See on see, mis on selleks, et teha. See on ये परिव्राजकों का धर्म है कि वे घूमते रहें करदम जी कह रहे हैं कि इतना दिन मैं गृहस्थ था लेकिन अब अपना घर गृहस्थी त्यागना चाहता हूं मैं सब कुछ मिल ही गया बच्चियां हुईं बच्चों का विवाह भी कर दिया वो भी एक उत्तरदायित्व समाप्त हुआ और आप हैं लेकिन भगवान इनसे कहे कि वैसे मैं पुत्र के रूप में आपके घर में आ ही गया हूं तो आपके लिए तो मुक्ति तो सुलभ ही है मोक्ष तो आपको मिल ही जाएगा लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है कि आप परिव्राजक बनना चाहते हैं तो ठीक है मैं अनुज्ञा देता हूं आप बन जाइए पहले भगवान ने शुरू में कहा था कि आप परिव्राजक ही बनिएगा गृहस्थी के बाद लेकिन आज कैसे भगवान कहें कि पिताजी जाए जाए घर से निकल है ऐसा कह से कहा सकते थ अ किसी भी पुत्र को ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि पिताजी अब आप घर में रहकर डिस्टर् कर रहे हैं आप घूमी कभी नहीं कहा जा सकता है भगवान नहीं कहा लेकिन पिता का धर्म था कि घर सीखना चाहिए मरते दम तक घर में ही रहने की योजना नहीं बनानी चाहिए यह तो बहुत बड़ी दुर्गति होती है कुछ काल तक गृहस्थ रह गए तो वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार 50 वर्ष का होने पर अपना घर त्याग देना चाहिए कृपा जी कहते हैं यह सिस्टम है क्यों त्याग देना चाहिए मिसचिंत कृष्ण का bhajan करने के लिए त्यागना चाहिए और जिम्मेवारी छोड़ देना 50 वर्ष का होने पर एक अल्टरनेटिव आइडिया है कि अगर पत्नी को अपने पुत्र के साथ रखना चाहे रखे और नहीं तो उसके साथ भी घूम सकते हैं परंतु दोनों अब कमाने के लिए नहीं कोई काम नौकरी करने के Angas spar saadhi se bilkul shunya ho karke ghumenge dono bhagwan mein man laga karke ghumenge aur 70 75 varsh ka hone ke baad ko ghar aur akele ghumna akele isko sannyas jeevan kahte Vrindavan se mei eeg ta, te eeg bhakta kaha hama se, maharaj, aap akeelii jaheengi? Mei kaa, arh, sanyiasi lia hii jatai akeelie rahne keelii. Eee prashti kui on kar rahe ho? Eee toh, dhucat, chela rahate hain, jhund rahata hain, ja hii osvabhavik hai. hai. Sanyiasi ko toh akeelie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 क्या क्या आज करना है रूटीन बना करके ये करना है वो करना और उसी sanyasi अगर मान लीजिए सन्यासी है और सन्यासी रूटीन बना रहा है टुडे आई विल गो टू मार्केट आई विल शॉप that, आई विल परचेस दिस दैट दैट आज मुझे बाजार जाना है ये खरीदना है ये करना है तो सन्यासी क्या बने हो यही खरीदना वही खरीदना तो का जीवन है Ja के जीवन में तो कोई elan, siis ma ei tea, mis on Bikal, vaid ma ei tea, mis on Sankal. Ma ei tea, mis on Bikal. Ma ei tea, mis on Bikal. Ma ei tea, mis on Bikal. Ma ei tea, mis on Bikal. Ma ei tea, mis on Bikal. Ma ei tea, Paribrajan on teinud शरीर है और alchaldi alchaldi alchaldi में भगवान alchaldi हरे alchaldi हरे alchaldi alchaldi alchaldi हरे हरे हरे rama rama राम alchaldi alchaldi हरे alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi मैं alchaldi करना चाहता हूं alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi alchaldi आपको अपने हृदय में लेकर के घूमना चाहता हूं विचरण करना चाहता हूं तो आम हृदय यंजन आपको हृदय में लेकर के हृदय में लेकर के मतलब आपका ही स्मरण करते हुए चिंतन करते हुए आप में मन को रखकर इंद्रियों को रखकर मैं घूमना चाहता और जो कुछ भी घर गृहस्थी का उत्तरदायित्व था सब पूरा हो चुका है मतलब ऋण उतर चुका है इस आर्थिक मैं सब कुछ कर चुका कंप्लीट यही गृहस्थी के स्वभाव है सब कुछ ठीक से करके और अंत में भगवान में पूरा पूरा मन को अभिनिविष्ट किया जाए मैं इस तरह से घूमना चाहता मुख्य है भगवान की भक्ति भ्रमण मुख्य नहीं है यह नहीं समझना चाहिए कि अब निकलेंगे उधर जाओ वहां जाओ पूरी में देखते हैं पुरी में सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए ही नहीं जाते उधर तट पर समुद्र के कुछ दूसरा ही माहौल रहता है करदम जी इस तरह के विचार वाले व्यक्ति नहीं थे भगवान को हृदय में रह करके भ्रमण करना चाहते थे प्रश्न हो सकता है कि सारी साधनाओं का फल है भगवान को पाना और भगवान पुत्र बनकर के जिसके घर में आए हैं तो उसका घर छोड़कर के इधर-उधर घूमना क्या ये बुद्धिमानी है जिनके लिए घर छोड़ा जाता है जिनके लिए सन्यास लिया जाता है जिनके लिए तप किया जाता है और बड़े-बड़े कर्म किए जाते हैं वही प्रभु जब घर में आ गए हैं तो ये उस घर को छोड़कर के जाना क्या ये मूर्खता नहीं है प्रश्न उठता है ना लेकिन वास्तव में भगवान ने इसका उत्तर बाद में दिया है कर्दम जी एक आदर्श भक्त थे गृहस्थ कैसा होना चाहिए और गृहस्थी का करके कैसे संन्यास लेना चाहिए इसको दिखाने आए थे इसलिए भगवान से अनुज्ञा ले रहे हैं कहा भी ठीक भगवान ने कहा ऐसा नहीं कहा कि जाते हैं को भोजन कीजिए कीजिए मैं तो गया हूं <laughs> लेकिन aapani aachari dharm jivele sikha sõim aacharan karke dõusrõnko sikha de raha edhimanil jee kardam jee kahtee ki hamaare ghar mei to bhaagwaan aagaja, isulie mei sinneas nahin lõnga to onnke däkha-dekhi dõusrõi loog bahana karengi hamaare ghar mei to bhaagwaan nahin satsang kareunga yahin <laughs> toh ghar mei bhaugt satsang karene diji Nain, जाल का स्थान होता है माया का स्थान होता है बहुत बड़ी माया होती खास कर के स्त्री और बच्चे इनको देख-दे कर आदमी सदा उसी भावना में रहता है इसलिए कभी कभी छोड़ देना चाहिए अगर सब समय नहीं छोड़ सकते तो एक सप्ता के लिए दो सता के लिए छोड़ करके देखना चाहिए कि हमारे लोग जी रहे हैं कि नहीं Mõnusas सोचता है कि koch रे tarke jaungat, ja sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab नहीं होगा sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab कैसे रहेंगे तो बीच-बीच में sab sab sab sab sab sab sab sab बीच sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab Saat dinn ke liie kahein aise bhaagavan ke dhamme, vrindavanme, puri me chale jahe, jahe bhaagavan ke bhajan kare. Aare koji telephone na kare, koji khoj khabar nahi, to ei mar nahi hai, hai na? Pariwaar se to mare saat dinn ke liie. Tugera maur karke däekhjee kia hootahe, kutsh nahi dhigadega. Jinn ka bhajan kare raha, või prahu sab samab saab saab. Eek ki baat aise hii, eek istri purush pati pat chale gaya te. बिंदवा नो चिंता कर रहे थे कि ए, क्या होगा घर का काम धंधा क्या होगा वो गए थे 7 दिन के लिए लौट आ गए 15 दिन जब घर पर आए तो कहने लगे कि हम जब जितना सोचे जितना करने को ये पूरा विश्वास रखना चाहिए ये कोई भावुकता की बात नहीं है लेकिन घर गृहस्थी से कभी-कभी दूर होना आवश्यक है संन्यास लेने के पहले ही मैं कह रहा हूं कभी-कभी उदासीन होकर के इधर-उधर रह करके, इधर करके भगवान के भजन में कंटीन्यूअस रहना चाहिए करदम जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे घूमूंगा आपको हृदय में लेकर के और इसीलिए भगवान ने स्वीकार किया श्री भगवान वाच श्री भगवान कपिल देव कर्दम जैसे कहते हैं माया पुरक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके अथ जनि मया सुभ्यम जदो च मंत मुने यदि अवश्यं गन्तव्यं यदि आपको जाना ही है तो यदि आपका यह आग्रह है तो तथापि मां मेव अनुस्मरण गच्छस्व इति आसे न आप हृदय में मेरा ही निरंतर स्मरण करते रहिएगा आप जाइए भगवान अनुज्ञा दे रहे हैं छाश लोकमिस बात को कह रहा सत्य लौकिक है वैदिक है लौकिक है चक्रित दो प्रकार के कर्म होते हैं मनुष्यों के एक लौकिक कर्म और एक वैदिक कर्म वैदिक कर्मकार थे कि जो शास्त्र में कहा गया है करने के लिए और लौकिक कर्म जो घर गृहस्थी के लिए कुछ सांसारिक बातें व्यवहारिक बातें कही जाती है तो दोनों विषय में भगवान कहते हैं मैं ही प्रमाण हूं मैंने उपदेश किया है कि लोक में ऐसे व्यवहार करना चाहिए और वेद की शिक्षा के अनुसार ऐसे वर्ण आश्रम धर्म स्वीकार करना आश्रम बदलना और सब और विविध आश्रम के जो नियम हैं तो शास्त्र में लिखेगा तो शास्त्र को सत्य कहा गया है और व्यवहार को लौकिक कहा गया है इसमें सत्य लौकिक है व्यवहार के विषय में या जथार्थ सत्य के विषय में भक्ति के विषय में माया प्रुक्तम हि लोकस्य प्रमाणं भवति मेरे द्वारा जो कुछ उपदेश किया गया वही प्रमाण है कोई दूसरा प्रमाण नहीं है भगवान बणाश्रम धर्म बनाए हैं सभी जीवों के धर्म को सेट किए हैं तो व्यवहारिक बात या आध्यात्मिक बात भगवान जो बोल रहे हैं वही प्रमाण है इसीलिए जद आवोचम जो मैं आपको कहा था कि अहं तव पुत्र भविष्यमि मैं आपका पुत्र बनूंगा तो उस बात को बिल्कुल सत्य करने के लिए मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लिया यदि मैं कहा था कि आपका पुत्र बनूंगा और नहीं बना होता तो संसार में मेरा नाम डूब जाता कि देखिए भगवान झूठ बोले कह करके कि आपका पुत्र बनूंगा और नहीं बने तो यह तो व्यवहार की बात है लेकिन किसी भी विषय में मैं ही प्रमाण हूं भगवान जो बोलते हैं सबसे आदर्श का अर्थ होता है दर्पण जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिंब देखते हैं तो वास्तव में भगवान आदर्श हैं जहां देखा जा सकता है ऐसा पुत्र होना चाहिए ऐसा पिता होना चाहिए ऐसा राजा होना चाहिए ऐसा है होना चाहिए कंप्लीट धर्म का आचरण करके भगवान सिखाते तो कहते मैं ही सबसे बड़ा वक्ता हूं मैं ही प्रमाण हूं तो जो मैंने कहा था कि आपका पुत्र बनूंगा तो इसलिए मैं आप के यहां जन्म स्वीकार किया मैं झूठ नहीं बोल सकता अच्छा क्यों जन्म लिया कि आपके यहां जन्म लिया इसलिए कि मैं आपको पिता मानता हूं मेरे मन में इच्छा थी कि मैं आपका पुत्र बनूं तो आपके यहां पुत्र रूप में जन्म लिया पर यह स्वरूप में क्यों प्रकाशित किया इसके विषय में भगवान बताते हैं एतन में जन्म लोकैष्मीन मुमुक्षो नाम दुराशय अस्मिन लोके मे एतत जन्म इस लोक में मेरा यह जोज जन्म है जिक कपिल शोरूप से मैं अपने को आ बिर्भुत किया दूला सयातम मुक्शो नम अस्मिन लोके नमए उसन्म दूला सयात जो हृदय दूषित हो गया है जीवों का खासकर के मु, जो मुमुक्षु बनना चाहते हैं छूटना चाहते हैं बंधन से इस लोक में विषयों को भोगते भोगते सांसारिक भोगों को भोगते भोगते लोगों का हृदय गंदा हो गया है दुराशय आशय अंतःकरण को कहते हैं और दूत्कार से हो गया केवल विषय भोग की ही लालसा लोगों के मन में बनी हुई है और मरते समय तक बनी रहती है और शरीर बदल करके दूसरा शरीर लेते हैं उस समय भी यही अंतःकरण जाता है यही लिंग शरीर जाता है कर्म बंधन में तो वहां भी वही इच्छा रहती है जीव को इतनी कामनाएं हैं इतनी कामनाएं हैं विषयों के प्रति कि उसका कोई पारवार नहीं इसीलिए उसको कई जन्म लेना पड़ता है लाखों लाख जन्म लेगा तब भी भोगने की इच्छा उसकी समाप्त नहीं होती यह दूसरी आस है इसको कहते हैं इस संसार में कुछ है, ऐसे साधक होते हैं जो इस दुराशय से भौतिक कामनाओं से मुक्त होना चाहते हैं तो उनको मुमुक्षु कहते हैं मुक्तुमिकछु मुमु, मुमुक्षु संसार में अधिकांश लोग तो ऐसे हैं जो मुक्त होने की इच्छा ही नहीं करते उन लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि मैं बंधा हूं हम बंधन में हैं ये पता ही नहीं रहता है तो मुक्त होने की क्या इच्छा करेंगे मान लीजिए किसी का हाथ ऐसे पीछे बांध दिया गया पैर बांध दिया गया और फिर भी उस मूर्ख को पता ही नहीं है कि हमको बांधा गया है तो किसी को खोलने के लिए पुकारेगा क्या कोई जीव होता है पता चलता है मैं तो बहुत भारी बंधन में इस शरीर में बंधा इस अनित्य संसार में के में इस प्रकार की अनुभूति होती, होती है तो वह व्यक्ति इस संसार बंधन से छूटना चाहता है तो उसको मुमुक्षु कहा जाता है मुक्तम इच्छु मुक्त करने का इच्छुक अपने को छुड़ाना चाहता है। तो ऐसे मुमुक्षुओं के मुक्ति के लिए उनके दूषित हृदय को शुद्ध करने के लिए मैं जन्म ग्रहण किया और साधन क्या है कि तत्त्वों की खूब अच्छी तरह से व्याख्या करूंगा मैं उसको सुनकर के व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान होगा भगवान का ज्ञान होगा तो तुरंत मुक्त हो जाएगा समतायात्म दर्शने मुमुक्षु नाम आत्म दर्शन या मुमुक्षु व्यक्ति समझ जाएगा कि मेरा स्वरूप क्या है भगवान का स्वरूप क्या है और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है और उस संबंध के अनुसार मेरा क्या कर्तव्य है ये सब बातें सांख्य शास्त्र को सुनने के बाद क्लियर हो जाती है एक एक जो प्राकृतिक पदार्थ हैं जो जीव को घेरे हुए हैं बंधन में रखे हुए हैं उनका स्वरूप लक्षण सब ठीक से बताने पर तो आत्म दर्शन होता है इन सब का वाद करके प्राकृतिक तत्वों का वाद करके और जीव बचता है और जीव से भी ऊपर परमात्मा है भगवान है उनके साथ जीव का संबंध है तो मैं इसीलिए जन्म ग्रहण किया हूं कि मैं ज्ञान दूं जिससे जीवों का अंतःकरण शुद्ध हो जाए ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाए एषा आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तय तुम देहान् इमं बिद्धि मया भृतम् हे मुने ये जो मैं मेरे द्वारा यह स्वरूप में प्रकाशित किया गया है कपिल नामक वृतम कार्त प्रकाशितम मैंने जो अपना स्वरूप प्रकट किया है इसीलिए कि यह जो आत्म पथ है वो बहुत काल के बीतने के कारण नष्ट हो गया है आत्म पथ भगवान कह रहे एक आत्मा का पथ है और दूसरा माया का पथ है आत्म पथ का अर्थ है भक्ति मार्ग आत्मा का जो स्वरूप वास्तव में कृष्ण का नित्य दास है तो तीन बातें उसको समझनी पड़ती है जीव को तब मुक्त होता है एक तो अपने को मैं कौन हूं और सबसे पहले से समझना पड़ता है कि इस विश्व का ईश्वर कौन है और उसके साथ मेरा संबंध क्या है और उस संबंध के अनुसार कार्य ये तीन बातों को समझना चाहिए अपने को भक्त और भगवान को और कार्य जो दोनों के बीच में है वो भक्ति भक्त भगवान और भक्ति इन तीनों के परस्पर जो संबंध है जो क्रियाएं हैं इसको आत्मपथ कहा गया है आत्मा का पथ ये तो ऐसे ही अव्यक्त है अव्यक्त का ये अर्थ होता है कि सूक्ष्म है भक्ति का मार्ग जल्दी लोगों के समझ में आता नहीं है अव्यक्त का और सूक्ष्म है लोग इतने कम बुद्धि के हैं कल युग में कि उनको यह बात समझ में नहीं आती है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने से सब कुछ मिल जाएगा कभी-कभी कहते हैं तो बहुत छोटा सा मंत्र है कोई और चीज बताइए कुछ करना पड़े कुछ करना पड़े तब फल मिलेगा बड़ा लेकिन आज के युग में आप देखते हैं कोई भी वस्तु आदमी छोटा रखना चाहता है काम वही हो लेकिन छोटी-छोटी वस्तु -छोटी रखना चाहता है प्रत्येक चीज में देख सकते हैं छोटा मोबाइल चाहिए छोटा टेप रिकॉर्डर चाहिए छोटा सब कुछ अगर भवसागर को तरने के लिए छोटा सा मंत्र बताया जाता तो कहते हैं, बस इतना ही होगा देना ही नहीं इससे कुछ नहीं होगा लेकिन वास्तव में देखने में छोटा सा मंत्र है पर भगवान को भी अपने बस में रखता है और यह गोलोक से आया हुआ है इस प्राकृतिक जगत का शब्द नहीं है गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन गोलोक से आया हुआ है और यहां से जीवों को अपने बल से उन्नति करके भगवान से जोड़ने के लिए आया है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे परंतु है लोगों के समझ में नहीं आता है कभी-कभी लोग पूछते हैं क्या एक बार राम कहने से पाप सारा जाएगा शास्त्र कहता है हां एक बार और वह भी अनजान में भी बोलोगे तब भी पाप कट जाएगा जानबूझकर के श्रद्धा से बोला जाए तब तो कहना क्या केवल एक बार से कैसे कट जाएगा मैं एक उदाहरण दे रहा लीजिए आप किसी भवन में बैठे हैं और कई साल से उसमें अंधकार है कई वर्ष से अंधकार भरा पड़ा है और कदाचित किसी उपाय से अगर उसमें बिजली का तार खींचा जाए वायरिंग किया जाए स्विच ठीक रखा जाए अंधकार कई साल से है और स्विच ठीक है करंट आ रहा है बल्ब लगा चुके हैं तो क्या एक बार से दोबारा स्विच ऑन करना पड़ेगा अंधकार भगाने के लिए एक बार स्विच ऑन किए बस ब्राइट प्रकाश हो ही जाता है ये स्वरूप है जो प्राकृतिक वस्तु में इतनी शक्ति है तो भगवान का दिव्य नाम ऐसी शक्ति क्यों नहीं रखता अंधकार को नष्ट करने के लिए अगर एक बार स्विच दबाया जाए तो कोई दूसरा कहेगा कि नहीं नहीं इसको 10 20 बार दबाइए तब जाकर प्रकाश आएगा एक बार ही काफी है अगर कोई बच्चा भी अनजान में स्विच ऑन कर दे तो अंधकार भागेगा अनजान में भी कोई हरे कृष्ण कहा तो उसका पाप नष्ट होगा ही होगा केवल इसी जन्म का नहीं कई जन्म का ये स्वभाव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे यह भक्ति का मार्ग है आत्म मार्ग आत्म है लोगों के समझ में आता नहीं जब लोग कुछ बड़ा बड़ा काम देखते हैं तब विश्वास होता है कि कुछ हुआ अगर भगवान का नाम गाया जाए प्रणाम किया जाए तो लोग कहते हैं, तो कुछ किए नहीं और जब तक कि कुंड बना करके जग नहीं करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं कि कुछ हुआ जब स्वाहा हा हा कीजिए तब कहे हां हो गया हो गया हो गया ठीक हो, हो गया तब कुछ हुआ Javki uusvaha haakse kohti kohti guna Bada karke hai, Eek baar mantr bolna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare, Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Ram, Ram, Hare Hare. Or ye sab karma, jo jagyadi hai, mei bhoot parisani hootii. Eek toh, sudh drubi ghi nahin Or, jag karane vali brabhan bhi इसलिए उन कर्मों का कोई फल होता नहीं है पर भगवान के नाम में तो शुद्धि अशुद्धि देश काल आदि का कोई नियम नहीं है खाइते सुइते यथा तथा नाम लए देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है सारी सिद्धि मिलती है और कोई पाबंदी नहीं कोई शुद्धि अशुद्धि देश काल की पाबंदी नहीं इसीलिए जनता के समझ में आता ही नहीं कि छोटा साधन कैसे दे सकता है कैसे भगवान को बस में कर लेगा लोगों लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं फैक्ट्री चलाते हैं रोड बनाते हैं बस चलाते हैं तो वो सोचते हैं भक्ति में भी कोई बहुत बड़ा ढा ढा चाहिए कोई बहुत बड़ा स्थूल काम चाहिए छोटे काम में उनकी रुचि नहीं होती एक बार मैं देखा था प्रयागराज में किस तरह लोग जग में बैठे थे कुंभ का मेला था तो करपात्री जी महाराज का पंडाल था तो उसमें एक अलग पंडाल लगा हुआ था पूरा जिसमें 1008 की 108 कुंड बने हुए थे मैं प्योर नहीं हूं कि 1008 थे या 108 थे शायद 1000 होंगे प्रत्येक कुंड पर जजमान बैठे थे और मंत्र पढ़ने वाले भी जहां-तहां बैठे थे लेकिन एक माइक लेकर के एक मुख्य mukh pürohit bäitse või mantra boltei taab svaaha hotea ta aruus din ki äsii esthiti tii ki bõhut kama havaa chal raha tii havaa chal raha tii ar dhumaan čaaro taraf pail raha pura jagy mandap me dhumaan pail raha mei däkha kõi jajmaan bäitse saiklo jajmaan bäitse apna teel ghi lhe karke jo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 हम लोग देख करके हंसने लगे क्या दशा है इनकी बहुत दुर्दशा थी लोगों की आंखें लाल हो गई थी नाक से पानी बह रहा था आंसू उनको हास्वाहा स्वहा सुहा नहीं रहा एक जगह की तो सच्ची घटना है मैं देखा नहीं सुना था कि जग करते करते देर हो गई थी तो कुछ लोग Bhai में बैठे Kuch थे कुछ Jitnevi कर रहे थे तो जितने भी Me में Tehe आए थे वे और Jagi में Jagi हुए जजमान Me Jagi Me Jagi Me Jagi Me Jagi Me Jagi Me Jagi Me Jagi Me Jagi Me Jagi Me बोल रहे लेकिन इसके बाद मान लेते हैं कि हमने कुछ किया हमने कुछ किया इतनी परेशानी हुई कुछ हो गया कुछ नहीं हुआ केवल परेशानी समयेव हि केवलम केवल परिश्रम हाथ लगा कोई फल नहीं मिलेगा लेकिन मनुष्य इतना बुद्धू है कि मान लेता है कि अब कुछ किया इसलिए नमिशारड के ऋषि लोग जग को खत्म कर दिए वो जी के आने पर कहते हैं बस हो गया हो गया हम लोग धुआं खाते खाते बेदम हो गए इसका कोई फल नहीं है इसको हम बंद करते हैं अब सीधा भागवत सुनाइए कितना आराम से भागवत सुनना बैठ करके इसमें कोई धूंगा हा हा स्वाहा नहीं करना है ना <laughs> कितना आराम से सुनते हैं सुनकादि ऋषियों ने जग चालू किए हुए जग के बीच में ही बंद कर दिए नहीं करना सूत्र जी ने कहा एक-एक साधु विनोद कर रहे थे वृंदावन में सुधि ने कहा कि भाई कुछ तो कर लीजिए आप लोग जग चालू किए हैं तो करना चाहिए ना आखिर लोग क्या कहेगा कितना चंदा लाए डोनेशन लाए और जग पूरा नहीं करेंगे तो ये लोग कुछ बोलेंगे तब एक साधु कहता क्या बोलेंगे हम जग नहीं बैठेंगे ही नहीं बेकार है तो तो अभी जल रही तब दो तीन साधु दौड़े हाथ में बाकेट ली और पानी लाकर जग कुंड में मारे सूत जी के सामने बुझा <laughs> दिए अब तो विश्वास हुआ ना अब भागवत चालू कीजिए ये जाज्ञ सग वो साधु बड़े ही साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत कर रहे अरे कोई बाल्टी लेकर के जग कुंड में पानी थोड़े डाला होगा <laughs> वैसे कर कुछ साधु दौड़े और पानी लाकर के जग कुंड में बुझा दिए जग कुंड में <laughs> लोक में देखा जाता है जब तक ये कुछ न हो तो लोग समझ समझते ही नहीं कन्विंस नहीं होते कि कुछ किया गया इसीलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो ये आत्मपथ है भक्ति का मार्ग है ये अव्यक्त है लोगों के मन में जल्दी समझ में नहीं आता है kui ta on meid juba mõistnud, siis on ta juba mõistnud. See on ka ta on meid juba mõistnud. See on ka see, et ta on meid juba mõistnud. See on meid सुवर धक्का दे दिया बरा जंगली सुवर धक्का दे दिया तो धक्का देते समय वो बहुत गाली दे रहा था सुवर को कहा कि हराम मार दिया हराम मार दिया हराम मार दिया रे खाते खाते मर गया तो उसके लिए विमान आया वैकुंठ ले जाने के लिए क्यों क्योंकि हराम कहने में राम नाम आ रहा था बार-बार भगवान का नाम आया मरते समय जी परिशीले वैकुंठ गया ये तो भगवान के नाम की शक्ति है पर वे भी लोग नहीं समझ पाते अव्यक्त है तो भगवान कहते हैं कि भूयसा काले नष्ट अरुस पर भी बहुत काल बीतने के कारण अदृष्ट हो गया अब तो प्रकट भी नहीं है कोई उपदेश करने वाला नहीं है किसी को ज्ञान नहीं है इसीलिए तम प्रवर्तयतु उस आत्मपथ को भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए मैंने यह स्वरूप प्रकाशित किया कपिल कपिल के रूप में मैं प्रकट हुआ गच्छ काममaya पृष्ठो मैसन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युं अमृतत्वाय माम भज गच्छ कामम आप अपनी इच्छा के अनुसार जहां भी जाना हो जाइए भगवान जानते हैं कि पूर्ण भक्त है ऐसा नहीं कि कहीं जाकर के गिर जाएंगे या माया में पड़ जाएंगे कि सीके पर लोभ में हो जाए मैं तो भगवान कहते हैं गच्छ कामम कामम कारर्थ जथच्छम आपकी जैसी इच्छा हो आप जाइए मेरा पृष्ठ मैं आपको अनुज्ञा दे रहा हूं आपको अनुमति दे रहा हूं अथवा आपसे अनुमति लेकर के मैं घर पर रह रहा हूं सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कीजिएगा मेरे लिए ही कर्म कीजिएगा इस प्रकार मुझ में कर्म समर्पित करके आप सुदूर जय मृत्यु को जीत जाएंगे और मेरा पार्षद बनने के लिए मेरा कुछ स्पेशल भजन कीजिए भगवान कह रहे हैं मृत्यु को तो जीत जाएंगे आसानी से भगवान यहां पर कह रहे हैं जित्वा सुदूर जयम मृत्यु मृत्यु को जीतना बहुत कठिन है बार-बार जन्म मृत्यु के अधीन जीव को रहना पड़ता है यह शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म होता है फिर मरना पड़ता है फिर दूसरा शरीर फिर मरना यही जन्म मरण लगा हुआ है जीव के साथ और यह जगत वास्तव में मृत जगत कहा जाता है यह मृत्यु का ही साम्राज्य है तो इस मृत्यु जगत से मृत्यु को मृत्यु पाना बहुत कठिन है लेकिन जब अपने कर्मों से मेरी आप पूजा करेंगे मृत्यु को जीत जाएंगे तो यहां तो ये मृत्यु जगत है और इसके परे अमृतत्व है अमृतत्व का अर्थ है आनंदमय जीवन अमर जीवन भगवान का पार्षद बनने के बाद फिर मृत्यु के पंजे में नहीं आना पड़ता है नित्य जीवन है वहां कोई रोग नहीं बुढ़ापा नहीं मृत्यु नहीं अनंत अनंत काल तक भगवान के साथ ही जीव रहता है Kabiuska viram viraam nõi, kabhij stop nõi kõi bhaagvahan ke pariwaar kisidin mõr gaya ho devatavad ke loog se loog girti rahate maali indra ke pariwaar mei koi hai to kuch kaal ke, ke baad girega kuch kaal ke baad girega vajkuunth se kabhij koji nõi girti, kabhij usko amrit jeevan kaute. amrit tattvai maam bhaja अमृतत्व के लिए नित्य जीवन प्राप्त करने के लिए अर्थात परसुद्धत्व प्राप्त करने के लिए मेरा भजन कीजिए वही वास्तविक लक्ष्य है मृत्यु के पंज से छूटना तो वो तो सेकेंडरी काम है वास्तव में लेकिन सबसे जरूरी है कि यहां कृष्ण को समर्पण करके भजन करके भक्ति करके हम भ कृष्ण के पार्षद बन जाएं उनकी नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाएं बस यही जीवन की पूर्णता है तो भगवान कहते हैं अमृत तत्वाय माम भज अमृत तत्व के लिए मेरा भजन करो मुझ से प्रेम करो उपनिषद में लिखा गया है कि अविद्या से मृत्यु को तरकर विद्या से अमृतमस्नुते अमृतात्व की प्राप्ति होती है इस संसार में जीव देखें ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना गृहस्थ है और ना ब्रह्मचारी है लेकिन कुछ काल तक अपने को ब्रह्मचारी मान करके सन्यासी मान करके गृहस्थ मान करके भगवान की आज्ञा का जब जीव पालन करता है तो मृत्यु से पार हो जाता है लेकिन पार्षद बनने के लिए पॉजिटिव भक्ति करनी पड़ती है खुद जम कर या मैं गृहस्थ हूं मैं वानप्रस्थी हूं ब्रह्मचारी हूं नहीं मैं कृष्ण का नित्य दास हूं अय नंद karam किं करम म पतितं विषमे भवाम बुध कोई भी साधक स्मरण नहीं रहता है कि मैं क्षत्रिय हूं मैं वैश्य हूं मैं शूद्र हूं मैं ब्राह्मण हूं या मैं सन्यासी हूं ये सब भी उपाधियां हैं वास्तव में सर्वपाधि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं कृष्ण ही हमारे जीवन के सब कुछ हैं इस भाव से जब उनसे प्रेम किया जाता है भक्ति की जाती है तब जीव अपने स्वरूप होकर भगवान के पास चला जाता है उसी को भगवान यहां पर अमृत जीवन कह रहे हैं अमृत तत्वाय नाम भज मैं कैसा हूं भगवान अपना थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं माम आत्मनम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम आत्मन्ने वात्मना विक्ष विश्व को अभयम रिच्छसि अरे ऐसा करेंगे ततो मम परमम परमात्मनम आत्मनि स्वस्मिन आत्माना अन्वेक्षमालो अभय मोक्षम प्राप्स्यसि <coughs> मैं स्वयं ज्योति हूं ज्योति का अर्थ ज्ञान होता है भगवान में जो ज्ञान है स्वतः है नक्ष से सिख तक भगवान ज्ञान घन है ज्ञानमय है आनंदमय है और सर्वभूत गुहा स्वयं मैं सभी जीवों के हृदय में भी रहता है ऐसा नहीं है केवल कि मैं सबके वैकुंठ में ही रहता हूं मैं सभी जीवों के हृदय में रहता हूं आत्मनी एव आत्मना विच्छ आप अपनी बुद्धि से अपने ही अंदर अवस्थित मुझको सदा देखते रहिएगा आपके लिए बहुत आसान है मैं तो आपके सामने हूं मेरा चिंतन या मेरे चतुर्भुज रूप आदि का चिंतन करते रहिएगा तो इससे आपका शोक दूर हो जाएगा कभी शोक नहीं होगा इतना आनंद उत्पन्न होगा और अंत में अभयम ऋच्छसि आप मुक्ति प्राप्त करेंगे अर्थात मेरा पार्षद बन जाएंगे फिर मातादेव हुती को देख करके कहते हैं नहीं मातादेव हुती वहां नहीं थी उसके विषय में कहते हैं कि मात्रे आध्यात्मिकम विद्याम समनिम सब कर्मणां वितरिष्य जया चासो भयम चातितरीष्यत मैं मां को आध्यात्मिकी विद्या सिखाऊंगा दिव्य आध्यात्मिक विद्या का मतलब भक्ति योग मैं मां को भक्ति दूंगा जो सभी कर्म वासनाओं को समाप्त कर देती है समनिम सर्व कर्मणा कर्म बंधन को और कर्म की वासनाओं को भोग वासनाओं को भक्ति नष्ट कर देती है तो आध्यात्मिक विद्या मैं अपने मां को दूंगा वितरिस्य जया चासव जिस विद्या से यह भयं शाति परिश्यति ये भय को अतिशय न तरिषति पूरा पूरा पार कर जाएगी संसार बंधन से मुक्त हो जाएगी और चकार से परमानंदम प्राप्त시 अति और परमानंद घन मुझे प्राप्त करेगी संसार बंधन तो चला ही जाएगा मां का इसके साथ उसे परमानंद मिलेगा परमानंद का क्या मतलब है परमानंद का मतलब है कि मुझे पुत्र के रूप में देह करके मेरा भगवत साक्षात्कार उसे होगा जैसे ब्रह्मस सक्षातकार परमात्मा सक्षातकार और भगवत सक्षातकार ये सबसे बड़ा आनंद है मुझे जब देखेगी मेरे प्रति पुत्र भाव करेगी तो इसे उसे परम आनंद मिलेगा परम सुख मिलेगा तो संसार से भी तर जाएगी और परमानंद घन मैं मिला हूं उसे परमानंद की प्राप्ति होगी इस प्रकार से जब भगवान ने करदम जी से कहा एवम समुदितस्थेना कपिलेन प्रजापति दक्षिणे कृततम प्रित्य प्रीतो वनमेव जगामह जब इस प्रकार भगवान कपिल देव ने आज्ञा दिया प्रजापति करदम जी को तो करदम जी भगवान की परिक्रमा किए परिक्रमा करके वनम एव जगामह वन में ही चले गए वन <coughs> में चले गए वनम एव जगाम ह smuth gaye van mein hi chale gaye uskar se pehle bhi van mein rehte the grihasth banne ke pehle phir van mein chale gaye van mein hi nirvighn bhagwan ka smaran hota hai pehle ke log pray van mein chale jaate the ab to bhajan karne wale city mein chale jaate hain tab palak log van mein chale jaate hain वन में वन वन निरुपद्रव स्थान होता है और वहां पर अहम ममेती बहुत कम होता है भगवान ने जैसे रख दिया पहाड़ नदी सब कुछ वैसे के वैसे रहता शहरों में गांव में तो सब जगह मनुष्य कहां थे तुम्हारा है हमारा है ये है वो है तब चलो कोर्ट उठा करके कोर्ट में केस लड़ो लेकिन वन में ये सब द्वंद नहीं होते भगवान का दिया हुआ पानी है नदी में पर्वत है गुफा है वृक्षों का फल है खाए पी भगवान का स्मरण है लेकिन अब इस युग में तो वन ही नहीं रहे कोई वन में जाएगा क्या वन <laughs> काट-कूट करके सब साफ कर दिए अब तो ये कहीं काम करना है गृहे थक बने थक सदा हरी भलेदा बन में रहिए चाहे घर में रहिए सब समय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे करदम जी इस प्रकार भगवान की आज्ञा से भगवान को पाने के लिए उनका पार्षद बनने के लिए में चलेगा यह सब शिक्षा देने के लिए है जी के लिए कोई नहीं था उनके तो घर में परंतु दूसरों को शिक्षा देने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए। अकर्दन जी वन में चले गए। वन में जाकर के उन्होंने किस प्रकार भक्ति किया और अंत में पारसद बन गए। प्राप्ता भागवती गति। भागवती गति प्राप्त किए। इसका अर्थ है कि भगवान के चले गए इसका दूसरे में होगा। हरे